सिद्धांति का मूल लक्षण क्या था व्याप्ति का सामान अधिक और पूर्व पक्ष का और उसको हम प्रथम संशोधन कर लेते हैं कोई विशेषण नहीं तय करके और क्या जुड़ेंगे नुण। नुण। तो क्या हो जाएगा भावन आगे न है ना ये अनुनाशिक भाव वन निरूपित वृत्तित्व अभाव अभी प्रथम दोष क्या दिखाया सिद्धांती प्रथम दोष पर्वत में सिद्धांति नहीं रहेगा नहीं रहेगा रहे तो पर्वत पर्वत साध्या भाव वाला हो गया तो उसे धूम में वृत्तित्व आ गया तो इसलिए लक्षण अव्याप्ति हो गया दो मौसु है उसमें वृत्ति तो अभाव होना चाहिए था कि तो आ गया अभी हम विशेषण दे करके पूरा लक्षण बोले संबंध आव्यता अभी कहा है? एक ही तो है ना प्रतियोगिता आगे क्या दोष दिखाया को लेकर महान से बंधित्व ये कहाँ रहेगा महानुष्य बनी में तो महान से को लेकर के क्या दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे पर्वत में महानसीय बंधुत्व का अभाव रहेगा पर्वत में पर्वतीय बंधुत्व का अभाव रहेगा नहीं, रहे नहीं। पर्वत्य वण्णीत्व। पर्वत्य वण्णीत्व रहेगा नहीं रहेगा पर्वत में रहे पर्वतीय बंधुत्व पर्वतीय बंधुत्व कहाँ रहेगा वण्णीत्व। पर्वत में रहेगा पर्वत में रहेगा पर्वतीय बंधी में रहेगा आप कहते हैं कि महान से बंधित्व का अभाव पर्वत में है तो रहेगा महान से बंधित्व पर्वत में नहीं रहेगा अपर्वतीय पर्वतीय भी तो पर्वत में नहीं रहेगा तो क्या दिखा रहे हैं पर्वत में किसका अभाव दिखा रहे हैं महान से बन्ही का अभाव मानसीय बंधित्व नहीं मानसीय बन ही का अभाव दिखा रहे हैं में पर पर साध्य पर्वत हो गया। और पर हो गया वृत्ति गई लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि यह तुम्हें व्यक्तित्व आ गया अभी इसके लिए विशेषण जोड़ करके पूरा लक्षण कहिएता संबंध आवक्षण साध्यता प्रतियोगिता पर अभाव ये हुआ आगे तृतीय दोष क्या दिखा रहा है सिद्धांति पहले अनुमान वाक्य कहिए वृक्षत्व हम्म दोष क्या है इसमें, इसमें। अच्छा इसमें साध्यता अवश्य का संबंध समवाय संबंध समवाय सम्मत साध्य क्या है कपि संयोग हो कि समझ से रहेगा सम्ण। सम्ण। सम्ण। साध्यता का तो अभी साध्यता होगा धर्म कपि संयोग तभी क्या दोष दिखा रहा है तो अच्छा ये अनुमान सिद्धांति दिया पूर्व पक्षी यहाँ क्या कहेगा ये अनुमान ठीक है कहेगा कैसे कहेगा भाव कहां दिखाएगा पूर्व पक्ष जलह्रदय तो वहां क्योंकि आप कहते हैं कि कपि संयोगत्व अवच्छिन्न अभाव होना चाहिए समवाय संबंध है न वो जलह्रदय मिलेगा और वहां एक वृक्ष तो है नहीं है तो इसलिए लक्षण समन्वय हुआ हो गया तो पूर्व पक्ष इस अनुमान को क्या कहेगा इस अनुमान में जो हेतु है वो है असद है सद हेतु है, नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा यह हेतु तो सद हेतु है, तो है सद हेतु है, तो है अभी सिद्धांत क्या कहेगा कैसे साध्या भाव मूल में दिखाया तो अभी मूला वच्छेद न साध्या भाव है और जो आपको विशेषण जुड़े हैं समवाय संबंध है न कपिश मूल में है संबंध है ना कपि संयोग मूल में है नहीं, नहीं, नहीं है कपि संयोगत्व छिन्न कपि संयोग मूल में है नहीं, नहीं है तो मूल साध्याभाव हो गया उसे क्या हुआ किसमें वृत्तित्व है तो मूल में एतत् वृक्ष है क्योंकि मूल भी एतत् वृक्ष है कभी साध्याव तो साध्या वृतित्व तो आया तो अभाव आना चाहिए वृक्ष तो रह गया कि भाव है उससे लक्षणों का क्या हो गया क्या दोष आया लक्षण में अव्यापति अभियाद। हो गया इसको भारण करने के लिए जो विशेषण देगा अच्छा विशेषण क्या देगा विशेषण पूर्व पक्षी ने विशेषण दिया समानाधिकरण नहीं होना होना चाहिए ठीक है साध्य समानाधिकरण नहीं होना चाहिए साध्या भाव के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए समानाधिकरण नहीं, नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए फिर तो समानाधिकरण नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए वो व्यधिकरण तो व्यधिकरण होना चाहिए जो व्यधिकरण होगा उसका अवच्छेद क्या होगा व्यधिकरण्य इसलिए अभाव व्यधिकरण्य नहीं हो रहा है अभाव व्यधिकरण्य अवच्छिन्न हो रहा है या तो व्यधिकरण तो अभाव कहिए नहीं तो व्यधिकरण्यान अभाव कहेंगे व्यधिकरण्य कहेंगे तो अवच्छिन्न कहेंगे व्यधिकरण यावच्छिन्न अभाव होगा तो ये जो अभाव होगा वो व्यधिकरण्यवच्छिन्न अभाव होगा अर्थात व्यधिकरण होगा ये अभाव किसके साथ व्यधिकरण होना चाहिए अभाव साध्य।, साध्य साध्य हो गया प्रतियोगी अभाव प्रतियोगी के साथ व्यधिकरण होना चाहिए ये हम कहते हैं तभी तो अभी यहाँ तक निष्कृष्ट लक्षण क्या होगा का अच्छा तो आगे क्या अनुमान वाक्य देंगे आत्मा आत्मत्व तो ये का संबंध है और धर्म ज्ञान अर्थव ये साध्या भाव अभी कहाँ मिलेगा ज्ञान भाव घट में मिलेगा समवाय संबंध है न ज्ञान तो अवचन है घट में मिल जाएगा तो अभी ये अनुमान सिद्धांत दिया पूर्व पक्ष अनुमान को परीक्षा करके कह दिया कि साध्या भाव वाला हो गया घटक और वहां आप दिए हैं कि जो साध्याभाव होगा वो प्रतियोगी वेदीकरण होना चाहिए तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि ज्ञान वहां रह रहा है घटक नहीं रहने से ये व्यधिकरण भी हुआ तो होने से घट में साध्या मिला और वहाँ आपका हेतु है रहेगा क्या नहीं रहा तभी तो तो हेतु में वृत्तित्व तो, वृतित्व तो अभाव हुआ वृत्तित्व तो अभाव तो हुआ हेतु है, है? लक्ष्मण समन्वय हो गया अभी सिद्धांत क्या दोष दिखाएगा घट में रह गया तो इसलिए समानाधिकरण नहीं समानाधिकरण हो गया आपको कहना चाहिए था कि व्यधिकरण प्रतियोगी के साथ साध्याभाव व्यधिकरण होना चाहिए अभी समानाधिकरण हुआ तो घट को नहीं दिखा पाएंगे घट में जो अभाव मिलता था वो ग्रहण नहीं होगा और अभाव कहाँ दिखा सकते हैं जहाँ की प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण न हो ऐसा कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तो इसमें जो दोष होता है उसको क्या कहते हैं उसका एक विशेष प्रतियोगी अप्रसिद्धि निबंधनम निबंधनम साध्याभाव बहुप्रिय हो जाएगा प्रतियोगी अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति प्रतियोगी अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं हो रहा है प्रतियोगी अप्रसिद्ध है प्रतियोगी प्रसिद्ध निबंधना साध्या भाव प्रसिद्ध निबंधना हाँ जा जा, जा। जा। जा, जा, जा। साध्या भाव साध्या भाव अप्रसिद्धि साध्या भाव नहीं मिला साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्तिष ये हुआ अच्छा अभी सिद्धांत यहाँ विशेषता संबंध से प्रतियोगी को दिखा दिया पूर्व पक्ष कहेगा कि आप विषयता संबंध से प्रतियोगी को नहीं दिखा पाएंगे पूर्व पक्ष कहेगा फिर पूर्व पक्ष कहेगा किसने कि से, से समान से तो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अगर आपको, आपको समान अधिकरण कहीं दिखाना है साध्याभाव के साथ प्रतियोगी को आप प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध से दिखाना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद को हो गया संबंध संवाय संबंध से अगर ज्ञान घट में मिलेगा तब तो भी कहा जाएगा कि साध्याभाव प्रतियोगी समानाधिकरण हुआ अगर संवाय संबंध से प्रतियोगी ज्ञान घट में नहीं मिलेगा तो जो वहाँ साध्याभाव है वो प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण नहीं होगा अन्य संबंध से मिले, कोई हानि नहीं है इसी संबंध से मिलेगा तो समानाधिकरण होगा नहीं है तो फिर व्यधिकरण हो गया अभी यहाँ तक मिला करके लक्षण बोलिए छेद छेद छेद छिन्न हुआ ना वही आगे अनुमान वाक्य क्या है जाते हैं जाते हैं। संबंध विशिष्ट विशिष्ट प्रतियोगिता संबंध ये सम अभी ये जो अनुमान दिया गया है तो सिद्धांत अनुमान दे दिया पूर्व पक्ष परीक्षा करेगा तभी तो इस अनुमान में हेतु क्या है जाति और साध्यता तो व्याप्ति कैसे कहेंगे ये बेविचार होगा इसमें हो कहाँ बेविचार दिखाएंगे गुण और कर्म में वहाँ जाति है विशिष्टता नहीं है तो ये हेतु बेविचारी हेतु हुआ तो इसमें व्याप्ति का लक्षण नहीं जाना चाहिए तो अभी हम दिखाएंगे जो लक्षण है वो नहीं जा रहा है तो अभी साध्या भाव कहाँ दिखाएंगे कहा दिखाएंगे में, गुन में दिखाएंगे तो देखिए अभी में आपका साध्य हो गया विशिष्ट सत्ता साध्यता का संबंध समवाय संबंध और धर्म हो गया विशिष्ट सत्तात्व तो समवाय संबंध न विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट सत्ता गुण में नहीं है तो नहीं होने से आपका वो साध्या भाववान बना गुण किंतु प्रतियोगी के साथ वेधिकरण भी होना चाहिए तो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो गया समवाय संबंध समवाय संबंध से विशिष्टता वहां है गुणों में नहीं।, नहीं है तो समानाधिकरण नहीं हुआ तो व्यधिकरण हुआ तो आपका जो साध्या भाव चाहिए था लक्षण का घटक रूपेण ये साध्या भाव गुणों में मिल गया तन निरूपित हेतु में दो तो, दो आ तो आ गया तो भाव हो तो लक्षण साध्याण गया नहीं गया तो क्या दोष होती कोई दोष नहीं है यह था कोई दोष नहीं है ऐसे पूर्व पक्ष कह दिया सिद्धांत भी कहेगा कि गुण में भी विशिष्ट सत्ता है कैन रूपेण शुद्ध सत्ता रूपेण यहाँ न्याय क्या कहते हैं कौन शुद्धान शुद्धा विशिष्ट शुद्धात नातिरिक्च थे विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है तो विशिष्ट सत्ता भी शुद्ध सत्ता से अतिरिक्त नहीं होगा तो शुद्ध सत्ता ये गुण में रहेगी तो रहने से वहाँ विशिष्टता भी मान लिया जाएगा और शुद्ध सत्ता किस समय से रहेगा तो इसलिए प्रतियोगी जो आप प्रतियोगिता अवच्छेद तो संबंध कहें समवाय संबंध तो प्रतियोगी उसी संबंध से सत्ता रूपेण मिल गया मिलने से गुण में आपका साध्या भाव मिला था अभी प्रतियोगी मिला आप जो संबंध कहे उस संबंध से मिल गया तो होने से गुण में जो साध्या भाव मिला ये प्रतियोगी समानाधिकरण हुआ ना व्यधिकरण हुआ समानाधिकरण हो गया इसलिए वो साध्या भाव लक्षण का घटक नहीं बनेगा हमको अन्यत्र साध्या भाव खोजना पड़ेगा कहाँ दिखाएंगे सामान्य में वहाँ विशिष्ट सत्तात्वन समवाय संबंध है न विशिष्ट सत्ता रहेगा सामान्य में वहां रहे रहे नहीं रहेगा और वहाँ सत्तात्वन में विशिष्ट सत्ता रह जाएगा नहीं रहेगा तो वहाँ साध्या भाव मिल गया तन तो निरूपित तो जाति में वृत्तित्व आएगा वृत्तित्व अभाव आएगा तो इसलिए साध्याभावन वन निरूपित वृत्तित्व अभाव आया व्याप्ति का लक्षण गया तो क्या दोष हुआ औसधे तुम्हें लक्षण चला गया अतिव्याप्ति हुआ तो इसको वारण करने के लिए पूर्व पक्ष अभी विशेषण क्या जुड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंधि प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद का क्या है विशिष्ट सत्तात्वे आपको विशिष्ट सत्ता दिखाना पड़ेगा आप अभी प्रतियोगी को दिखा रहे हैं पर प्रतियोगी को दर्शित विशिष्ट विशिष्ट सत्ता को दिखाना पड़ेगा अगर आपको प्रतियोगी का समान करना, करना है जो प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म है तेन रूपेण दिखाना पड़ेगा सिद्धांति कैन रूपेण दिखा रहा था शुद्ध सत्ता न दिखा रहा था वो प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म है नहीं।, नहीं है तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि विशिष्ट सत्ता तुवे न दिखाना पड़ेगा विशिष्ट सत्ता तुय न विशिष्ट सत्ता गुण में मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने से वहां आपका प्रतियोगी नहीं मिला साध्याभाव मिला था तो प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं हुआ प्रतियोगी वेदिकरण हुआ और वो साध्याभाव भी लक्षण का घटक बन जाएगा प्रतियोगी वेदिकरण हुआ लक्षण घटक बनेगा जो साध्याभाव हम चाहते हैं लक्षण के लिए अभी गुण में जो साध्याभाव मिला वो प्रतियोगी व्यधिकरण हो गया क्योंकि वहां विशिष्ट सत्ता तुए न विशिष्ट सत्ता नहीं है नहीं होने से प्रतियोगी नहीं रहा किंतु साध्या भाव है तो व्यधिकरण हुआ तो अभी गुण में जो साध्या भाव मिला वो लक्षण का घटक बना तो लक्षण घटक बनने से गुणों में साध्या मिला और जाति वहां रहेगी तो हेतु में वृत्तित्व तो आया तो तो फिर लक्षण गया नहीं गया नहीं गया असद अच्छा हेतु था लक्षण नहीं गया कोई दोष नहीं गया तो पूर्व पक्ष अभी ये और विशेषण अधिक जोड़ा क्या विशेषण जोड़ा अवच्छिन्न अभी पूरा लक्षण बोलिए यहाँ तक छेदक संबंध आवच्छि साध्यताव्छेदिन्न प्रति प्रति संबंध प्रतिगितावेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतिव्ेद का साध्य अभाव, वैयाधिकवच्छि साध्य अभाववन, निरूपित वृत्ति अभव यह तो देखिए इसका पंक्ति घट विशिष्ट जातेर सत्तावा शुद्ध विशिष्ट शुद्ध से अतिरक पृथ्व नहीं है विशिष्ट से शुद्ध अनाति अतिरेक अर्थात भिन्न अनति अभिन्न भिन्न नहीं होता हुआ विशिष्ट शुद्ध से भिन्न नहीं होता हुआ गुणा विशिष्ट सत्ता भाव गुण में विशिष्ट सत्ता का अभाव मिला था भाव मिल गया था कि एक पद होगा जोड़ दीजिए विशिष्ट सत्ता भाव प्रतियोगी शुद्ध सत्ता रूप तो गुण में विशिष्ट सत्ताभाव का प्रतियोगी जो शुद्ध सत्ता शुद्ध सत्ता वो मिल जाता है तो होने से प्रतियोगी समानाधिकरण तया तो प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव ये प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव फिर गुण में मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा क्योंकि प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया तो प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव गुण में नहीं मिला तो फिर कहा मिलेगा ये सामान्य प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभावती सामान्यादो तो वहाँ जो साध्याभाव मिला वो प्रतियोगी व्यधिकरण है क्योंकि वहाँ प्रतियोगी भी नहीं है तो किंतु वहाँ सामान्यादो जातेर अवृतित्व वहाँ जाति हेतु भी नहीं रहा तो हेतु में वृत्तित्व अभाव आ गया आ ये असद हेतु था असद हेतु में वृत्तित्व अभाव आ गया तो जातेर अवृत्तित्व वृत्तित्व अभाव तो इसलिए अतिव्याप्ति हो गया लक्षण असद तुम्हें लक्षण नहीं जाना चाहिए था चला गया अतिव्याप्ति हो गया अतिव्याप्तिर इति चेत यहाँ तक तो सिद्धांति कह दिया इति चेत पूर्व पक्ष कहता है ना प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न वय वैधि वैयधिकरण होना चाहिए ना बैयाधिकरण हो गया व्यधि व्यधिकरण था तो वह हो जाएगा वह ये मैं एकमात्रा चाहिए। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अभावे अवे प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न ये अभाव में अभी निवेशन विशेषण रूप से देंगे प्रतियोगिता अवच्छेद का दूसरा विशेषण आना चाहिए तथा च ये विशेषण देने से विशिष्ट सत्ता अभी प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा विशिष्ट सत्तात्वम hmm. तो प्रतियोगिता अवच्छेद को हो गया विशिष्ट सत्तात्वम तथा च विशिष्ट सत्तात्व तो अवचिन्न विशिष्ट सत्ता ये गुणों में मिलेगा विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न विशिष्ट सत्ता नहीं मिलेगा विशिष्ट तो सत्ता तो विशिष्ट सत्ता अधिकरण से गुणादो अभावत् मिल, नहीं मिलने से अभी गुण में साध्याभाव मिला था और वो अभी प्रतियोगी वहां नहीं मिला नहीं मिलने से गुण में जो साध्याभाव है वो प्रतियोगी व्यधिकरण हुआ तो गुणादो अभावत् प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव वाला हो गया गुण तो गुणादो है तो हेतु में वृत्ति आ गया गुण में जाती रहेगी जाति रहने से अभी हेतु में वृत्तित्व आ गया वृत्तित्व तो अभाव नहीं आया दुष्ट हेतु था उसमें वृत्तित्व आया तो कोई दोष नहीं हुआ समाधिकरण कैसे अभी विशिष्ट सत्ता तेन विशिष्ट सत्ता गुण में मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा विधिकरण हुआ सिद्धांती सत्ता तो विशिष्ट सत्ता को दिखाया था साध्याभाव तो है दोनों पक्ष मान रहे हैं साध्या भाव है किंतु प्रतियोगी अगर हो जाएगा तो समानाधिकरण सिद्धांती प्रतियोगी को दिखा दिया इसलिए समानधिकरण हो गया पूर्व पक्ष अभी प्रतियोगी को जैसे दिखा रहा जाता उसका निराकरण कर दिया अब सत्ता तो नहीं दिखाई है विशिष्ट सत्ता तो है दिखाई है अगर मिलेगा तभी तो समानाधिकरण होगा नहीं मिलेगा विशिष्ट सत्ता पिए न विशिष्ट सत्ता गुण में नहीं मिलेगा और साध्या भाव तो है साध्या भाव है प्रतियोगी नहीं, रह, नहीं रहने से ये व्यधिकरण हुआ यहाँ तक ये साध्या भाव का ये विशेषण पूरा हुआ विशेषण तो है है है है सब हम हमें सामान्य में घटाना तो है। तो तो घट सकता अभी है अभी अभी अभी मतलब अनुमान को लेकर के देखिए जाति दुष्ट विशिष्ट सत्ता ये सामान्य में है नहीं है, नहीं है? तो सामान्य साध्या भाव वाला बन जाएगा बन जाएगा अर्थ निरूपित तो जाति में वृत्ति तो, वा, वा वा तो नहीं। नहीं। अभाव आया तो लक्षण गया अभी अभिव्याप्ति का लक्षण असधेतु है किंतु वृत्ति अभाव आया लक्षण गया नहीं गया गया अब सामान्य छोड़ करके आगे विशेष में जाइए समवाय में जाइए वो सर्वत्र लक्षण जाएगा जाने से इतने जागा में देखिए लक्षण जा रहा है तो इतने जगह में अतिव्याप्ति हो रहा है कहेंगे कहेंगे लक्षण है कि आपको वृत्तित्व अभाव हम जो कहते हैं अर्थात तो वृत्तित्वत्व अवच्छिन्न अभाव होना चाहिए एक जगह में भी अगर वृत्तित्व मिल जाएगा एक भी रूप अगर रहेगा तो रूपत्व तो अवच्छिन्न अभाव रहेगा नहीं रहेगा आप चार जगह में वृत्तित्व का अभाव दिखाइए और एक गुण में गुण में हेतु में वृतित्व आ रहा है वृतित्व अभाव आ रहा है चार जगह में वृत्तित्व नहीं रहा किंतु एक वृतित्व रह गया तो वृत्तित्व अवच्छिन्न अभाव मिलेगा अभी जो हम वृत्तित्व अभाव कहते हैं उसको भी वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तो आप सामान्य विशेष समवाय और जहां भी दिखाए सब दिखाने पर भी एक जगह में एक गुण में नहीं हुआ एक गुण में नहीं होगा क्रिया में नहीं होगा तो नहीं हुआ, था, फिर नहीं हुआ। तो फिर का भाव नहीं होगा जैसे वृत्तित्व अभी हम खाली संबंध का विचार किए हैं आगे वहां भी धर्म का विचार करेंगे तो होने से तो तीन वृत्तित्व तो मिलने पर भी वृत्तित्व अभाव मिलने पर भी एक वृत्ति तो मिल गया इसलिए वृत्ति तत्व व नहीं मिलेगा ये विचार आगे देंगे अगर अगर एक ही वृत्व मतलब एक ही वृत्व अभाव हो जाने से अगर आप उसको वृत्तित्व तो अभाव मान लेंगे तो हम कहेंगे कि सकल वृत्तित्व तो अभाव होना चाहिए गुण निरूपित हेतु में तो वृत्तित्व आ गया तो इसलिए सकल वृत्तित्व तो अभाव कहाँ मिला आप जो वृत्व तो अभाव कहेंगे वहां वृतित्व तो अभाव लेना पड़ेगा और दोष आएगा क्योंकि तीन जगह में, अभाव, आ कि एक में आ गया। तो अभाव, अभाव नहीं है एक जगह में भी नहीं आना चाहिए सकल और वृतित्व का अभाव कहेंगे तो सकल और वृत्तित्व अभाव नहीं हो पा रहा है एक जगह में वृत्ति तो मिल जाता है और ये है, जाती है। इसमें लक्षण लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो तीन जगह में वृत्ति मिल गया, जानने का जैसा हो रहा था हम विशेषण दे देंगे कि वृत्व ये विशेषण देने से नहीं होगा अभी इसका विचार नहीं लाए आगे, आगे। अच्छा आगे अनुमान वाक्य क्या दे? अच्छा आगे वृत्तित्व तो अभाव का विचार करेंगे तो वृत्तित्व तो किसमें आ रहा है मतलब वृत्तित्व तो अभाव हम किसमें दिखा रहे हैं वृत्तित्व तो अभाव ये वृत्तित्व अभाव व्यक्ति है ये किसमें आना चाहिए हेतु में तो वृत्तित्व अभाव हम हेतु में दिखाएंगे अर्थात हेतु में वृत्तित्व नहीं आना चाहिए हेतु में वृत्तित्व नहीं आना चाहिए अर्थात हेतु वृत्ति नहीं होना चाहिए अर्थात हेतु विद्यमान नहीं होना चाहिए सरल अर्थ हो गया हेतु नहीं रहना चाहिए किंतु हम कहते हैं कि हेतु नहीं रहना चाहिए ये नहीं कहकर के हेतु में वृत्तित्व नहीं आना चाहिए क्योंकि हम व्याप्ति का लक्षण कर रहे हैं जो कि हेतु में आएगा इसलिए वृत्तित्व हेतु में नहीं आना चाहिए कहते हैं अच्छा अभी इसके लिए पर्वतो बीमान दिया आगे देखिए पर्वतो बनीमान धूमात ये अनुमान वाक्य हो गया साध्या भावान किसको कहेंगे जल हो गया तो अभी जितने दिखाया था साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है और संबंध धर्म बनित बन्नित्व और प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध संयुक्त संबंध और धर्म बंधित्व अभी देखिए जल ह्रद में जो बन्ही अभाव मिलेगा संयोग संबंध अवच्छिन्न अभाव है और सकल बन्ही का अभाव है तो साध्य अभाव हो जाएगा और वहाँ आपको साध्य भी नहीं होना चाहिए प्रतियोगी वेदिकरण होना चाहिए तो प्रतियोगी अर्थात आपका बन्ही बन्ही संयोग संबंध से बंधित्वावच्छिन्न तो ये नहीं है तो ह्रदय में जो बन्ही मिला जो बन्ही अभाव मिला लक्षण का घटक हो सकता है हो सकता है, हो सकता है।, है। तो निरूपित धूम में वृत्तित्व है नहीं, नहीं है वृत्ति तो है तो पूर्व पक्ष कह लक्षण समन्वय हो रहा है सिद्धांत कह रहा है कि हृदय में काली का संबंध से धूम रहेगा तो रहने से धूम में वृत्ति तो अभाव नहीं आया वृत्तित्व तो आ गया तभी तो लक्षण आ गया नहीं धूम में दूसरा कहते हैं कि धूम का जो अवयव है धूम अवयव में बनी नहीं रहता है तो साध्या भावान हो गया धूम अवयव और उसमें धूम स्वभाव संबंध से रहता है वृतित्व तो आ गया धूम में तो साध्या भाव वाला में धूम में वृतित्व तो किंतु अलग अलग संबंधों से दिखा दिया एक जगह में काली के का संबंध से वृतित्व तो, एक जगह में समवाय संबंध से वृतित्व तो। अभी पूर्व पक्ष क्या कहेगा किस संबंध से वृतित्व संयोग संबंध संबंध संयोग से वो संयोग संबंध हेतुता अवच्छेद संबंध है हेतु तो हो गया धूम धूम संयोग संबंध से रहता है इसलिए हेतुता अवच्छेद संबंध हो गया संयोग संबंध तो पूर्व पक्ष कहेगा कि हेतुता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभी किसका अभाव दिखा रहे हैं वृत्तित्व हाँ, भाव तो क्या कहेंगे उस अंश को हेतुता से लेकर के हेतुता संबंधा अवच्छिन्नूपित तो प्रतियोगिता को यहाँ और निरूपिता नहीं है नहीं। तो एक ही है हेतुता अवच्छेद को संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को वृतित्व भाव तो ये अब जोड़ेंगे अभी हेतुता अवच्छेद का संबंध अवचिन प्रतियोगिता का वृत्तिव अभाव है हेतुता अवच्छेद का संबंध हो गया संयोग संबंध संयोग संबंध से धूम हृदय में है क्या नहीं नहीं है नहीं तो इसलिए धूम में वृतित्व अभाव आएगा संयोग संबंध से धूम धूम का अवयव में है संयोग संबंध से तो संयोग संबंध से रहेगा तो वृत्तित्व अभाव आ जाएगा जब आप संयोग संबंध कहेंगे तब वृतित्व भाव आएगा आ, ये लक्षण परिष्कार करेंगे अच्छा यहाँ तक होने के बाद आगे कहेंगे अभी अच्छा ये पंक्ति देख लीजिए न च पर्वतो बिमान धूमा अनुमाने साध्या भाववत जलह्रद निरूपित कालिक संबंधे न धूमे वृतित्व साध्या भाव वाला हो गया जलह्रद निरूपित धूम में काली संबंध है ना धूम वहां वृत्ति हो गया तथा साध्या भाववती धूमावयला हो गया धूम का अवय उसमें समवाये नृत्तित्व से धूम तो सदेतु था उसमें वृत्तित्व आना चाहिए था न, ना वृत्ति अभाव आना चाहिए था अभी धूम से वृत्वा धूम में वृत्तित्व आ गया कोने से अव्याप्ति हो गया इति वाच्यम सिद्धांति कहता है पूर्व पक्ष कहता है कि हेतुता अवच्छेदक संबंधे न अवृत्व से विभक्षणीयतया तो ये जो अवृत्तित्व हम कह रहे हैं ये हेतुता अवच्छेदक संबंध अवच्छेन प्रतियोगिता का कहना चाहिए विभक्षणीयतया धूमे न अतिव्याप्ति हेतुता संबंध हो गया संयोग संबंध से धूमो ये हृदय में भी नहीं है धूमो अवयव में भी नहीं है इसलिए वो दोनों साध्य अभाव और वहाँ धूमो में वृद्धि अभाव आ जाएगा जा। न्या तो आगे अनुमान देते हैं, है पर्वत बनीमान धूमाल पर्वत का संबंध और संबंध एक रहा है? दो तो करने जा रहे हैं। एक में हम अभाव को विशेषण कर रहे हैं एक में प्रतियोगी को विशेषण कर रहे हैं साध्यता अवच्छेद का संबंध है ना अभाव दिखा रहे हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध है ना प्रतियोगी को दिखा रहे साध्य को दिखा रहे हैं जहां प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न ये किसका विशेषण जा रहे हैं प्रतियोगि का साध्य इस संबंध से इस धर्म से साध्य उस संबंध उस संबंध से साध्या भाव ये कह रहे हैं वहां अभाव को दिखाने का विचार है या भाव को दिखाने का विचार तो है भाव अगर इस समय से मिल जाएगा तो समान हो जाएगा भाव अगर इस समय से नहीं रहेगा मिलेगा तो फिर समानाधिकरण नहीं होगा यह प्रतियोगी के लिए विशेषण है वहां प्रतियोगिता अर्थात अभाव के लिए विशेषण है साध्यता अवच्छेद का इतिहाद जब देते हैं अभाव के लिए विशेषण कहते हैं और प्रतियोगिता अवच्छेद को जब कहते हैं प्रतियोगी के लिए भाव पदार्थ के लिए विशेषण हो रहे हैं ये दोनों अलग होते हैं वहां अभाव को दिखाने में तात्पर्य है या भाव को दिखाने में तात्पर्य इस सम से हो जाएगा तो समानाधिकरण हो जाएगा हमको समानाधिकरण नहीं चाहिए इतना अच्छा आगे पर्वतो धूमवान बने हैं ये अनुमान देंगे तो इसमें पर्वतो अनुमान सर्वदा अर्थात तो सिद्धांति देगा पूर्व पक्ष उसको परीक्षा करके बता देगा सिद्धांति फिर उसमें दोष दिखाएगा अभी सिद्धांति अनुमान दे दिया पर्वतो धूमवान बनने हैं ये सद हेतु है असद हेतु है असद हेतु है पर्वतो धूमवान बनने हैं असद हेतु है तो व्याप्ति का लक्षण इसमें नहीं, नहीं जाना चाहिए अभी साध्य क्या हो गया दूम। दूम। साध्य धूम साध्यता का संबंध नहीं। नहीं। धर्म और प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध संयोग संबंध और धर्म धूमत्व अभी संयोग का संबंध है न धूमत्व अवच्छिन्न ये धुमा भाव साध्या भाव अभी साध्या भाव धूमा भाव ये नदी में मिलेगा मिल समुद्र उप मिल। तड़ाग इतने स्थान पर मिल जाएंगे तो मिलने पर तन निरूपित बंधी में वृत्ति तो है क्या तड़ागा नदी समुद्र तो इसमें से बन्नी में तो है नहीं।, नहीं है तो बन्नी में वृतित्व तो अभाव आया तो पूर्व पक्ष कह रहा है देखिए साध्या भाव निरूपित बन्नी में वृत्तित्व तो अभाव आया हाँ ये असद हेतु है ये असद हेतु है इसमें ना, ना, ये तो हम लोग हेतु में पहुंच गए हैं ये तो ये सब जगह में साध्या भाव मिला तो साध्या भाव मिलने से हाँ और अयोगलोक देखेंगे पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत ये बात दिखा दिया सिद्धांत तो बाद में आएगा पहले पूर्व पक्ष ए सिद्धांति अनुमान दिया पूर्व पक्ष परीक्षा करेगा पूर्व पक्ष परीक्षा करने से कहेगा कि देखिए ये अयोग में नहीं नहीं। अच्छा नहीं ठीक है यहाँ तो परीक्षा का आवश्यक नहीं होता है सिद्धांति ही पहले अनुमान वाक्य दिया और दिखा दिया देखिए ये चार जगह है हम दिखाया साध्याभावित्व अभाव पहले सिद्धांति कह देगा तो ये असध हेतु है किंतु साध्या भाववोत वृतित्व अभाव हो गया तो ये असध हेतु में लक्षण चला गया क्या दोष हो जाएगा अतिव्याप्ति हुआ पूर्व अत्व पक्ष कहता है कि ये चार जगह में साध्या भाव मिला और उसमें वृतित्व अभाव हो गया अयोगलोक में साध्या भाव मिलेगा जी। दुमा भाव मिल जाएगा मिल जाएगा तिरूपित अभी बन्नी में अयोग निरूपित बन्नी में वृतित्व आ गया तो साध्या भाववत अभी हेतु में वृतित्व आया पूर्व पक्ष कहेगा कि चार जगह में वृतित्व अभाव एक जगह में वृतित्व तो क्यों हम ये वृत्तित्व अभाव जहां जहां मिल रहा है उसको ग्रहण करने से तो ये आपका अति अतिव्याप्ति दोष रहेगा सिद्धांत कहता है कि सकल वृतित्व अभाव होना चाहिए अब चार जगह में वृत्तित्व एक जगह अभाव एक जगह में वृत्तित्व मिल गया तो ऐसा अभाव लक्षण का घटक नहीं बनेगा सकल वृत्तित्व का अभाव होना चाहिए असद हेतु है तो सकल वृत्ति तो अभाव मिलेगा क्या अयोगलोक में निरूपित हेतु में तो है वृत्ति तो अभाव है इसलिए सकल वृत्ति तो अभाव मिला सकल वृत्ति तो अभाव नहीं मिला तो वृत्ति तो अभाव नहीं मिलेगा तो सकल वृत्ति तो अभाव कहने के लिए हम वृत्तित्व का अवच्छेद धर्म क्या कहना चाहिए सकल रूप का अभाव कहने के लिए क्या कहना चाहिए रूपत्व अभाव इसलिए सकल और वृत्तित्व का अभाव कहने के लिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न अभाव ये कहना चाहिए तो वृत्ति तत्व आवच्छिन्न अभाव तो वृत्ति नहीं कहकर वृत्ति तत्व कहेंगे क्योंकि वृत्तिता का अवच्छेदक होगा वृत्तित्व कितने वृत्तिता का कहते हैं सकल वृत्तिता का अवच्छेदक होगा सकल वृत्ति में वृत्तिता रहेगी तो वृत्तिता का अवच्छेद होगा इसलिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न कहेंगे वृत्ति तत्व अवच्छिन्न वृत्तित्व अभाव कितना वृत्तित्व का भाव होगा सकल तो वृत्तित्व का अभावेंगे तो अभी जो ये अनुमान वाक्य हुआ पर्वत तो धूमवान बने अभी इसमें अयोगलोक निरूपित तो वृत्तित्व आ गया इसलिए सकल वृत्तिता का अभाव मिला नहीं मिला तो नहीं मिलने से अभी आपका लक्षण वृत्तित्व अभाव ये प्राप्त नहीं होगा प्राप्त नहीं होने से कहेंगे देखिए लक्षण गया नहीं सकल वृत्तिता का अभाव अगर मिल जाता तब लक्षण समन्वय होता यहां सकल वृत्तिता का अभाव नहीं मिला तो लक्षण समन्वय नहीं होगा असद हेतु है लक्षण गया नहीं कोई दोष नहीं होगा इसलिए अभी हम अभी धर्मों को भी अवच्छेद ने जोड़ेंगे क्या विशेषण जोड़ेंगे तो अवच्छिन्न कौन होगा अवच्छिन्न कौन होता है हम अभाव अभाव का क्या अवचिन्न होगा अभाव अवचिन्न हो जाएगा रूपा भाव का हम कहते हैं अवच्छेद का रूपत्व बन गया ये रूपत्व तो किसका अवच्छेद होता है अभाव में जब हम अवच्छेद को कहते हैं प्रतियोगीता का अभी हम वृत्व तो अभाव कह रहे हैं और उसका अवच्छेद को लेते हैं वृत्तिव वृति तो, तो, वृत्तिव किसका अवच्छेद हो रहे हैं प्रतियोगिता का तो क्या कहेंगे विशेषण को प्रतियोगिता वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता को तो इस प्रकार कहेंगे पहले क्या जोड़े थे हेतुता अभी क्या जोड़ दिया ये जोड़ेंगे तो प्रतियोगिता में ये दोनों विशेषण हो जाएंगे ये दोनों मिलाकर के विशेषण कैसे कहेंगे ये तो व व संबंधा प्रतियोगिता प्रतियोगिता को कौन है आगे वृत्त हो ये हो जाएगा अभी शुरू से लेकर के पूरा कहिए तो इसका साध्यता संबंधा व संबंध साध्यता व छेद प्रतियोगिता को प्रतियोगिता व व व प्रतियोगिता प्रतियोगिता छेद अवच्छेद ये सबसे अवच्छिन्न कौन होता है निरूपित आगे अवच्छि कौन होते हैं ये ये सब, प्रतियो गिताको। प्रतियो गिताको। ये सब आप कहें पहले अभाव एक है कौन अभाव है वो कौन अभाव है प्रतियोगिता के के छेद साध्यादाविन्न वृwidetildeतत्व आवय छिन्न प्रतियोगिता तत्व वृwidetildeतवाव हम अब कह पाएंगे साध्यता व छेद के संबंध आव चिन्ह साध्यता व छेद का व चिन्ह प्रतियोगिता का प्रतियोगिता व छेद के संबंध आव चिन्ह प्रतियोगिता व छेद का चिन्ह वियोगी कौल याव छिन्नना चिन्ना साध्य भाव वर्णित हेतु काव छेदक संबंधाव चिन्ह रूपितत्वाव रति तत्त्व अवचिन्ना अवचिन्ना प्रति योग्य तत्त्व हेतुत्व अभावम् मिलित साध्यताव्छेद संबंध वाध्यता अवच्छेद वतयोगिता का प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध व प्रतियोगिता आवच्छेद आवचिन्न वैधिकरण प्रतियोगी, प्रतियोगि वैधरण आवचिन्न का छिन्न सबसे अवच्छिन्न कौन होते हैं तो निरूपित पहले रह गया हेतु तो अवच्छेद का संबंध और वृत्ति तत्व छिन्न ये कौन है प्रतियोगिता प्रतिव को प्रतियोगिता को आगे, तो आगे? प्रतियोगिता को है। का तो कहा साध्या भाव का प्रतियोगिता ये वृतित्व भाव का प्रतियोगिता निरूपित प्रतियोगिता साध्या भवन निरूपित के आगे प्रतियोगिता नहीं है साध्या भावन निरूपित से पहले प्रतियोगिता का है वो साध्या भाव का प्रतियोगिता अभी वृत्तित्व भाव का प्रतियोगिता ये बज़ा, दोनों प्रतियोगिता का ऐसा है वहां वैधिकरण्य अवचिन्न निरूपित साध्या निरु� प्रतियोगिता का ऐसा है की है वो प्रतियोगिता किसका होगा साध्याभावन निरूपित प्रतियोगिता का ऐसा नहीं है साध्याभावन निरूपित हेतुता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न वृत्ति तत्व प्रतियोगिता का ऐसा होगा ये प्रतियोगिता वृत्तित्व तो भाव का प्रतियोगिता पहले वाला प्रतियोगिता साध्याभाव का प्रतियोगिता ये दो अब, अलग अलग भाव है वो विचार करेंगे अभी अर्थात ये वृत्ति तत्व हम कह दिए ना कि वृत्तिव ये, तो ये कहां रहने वाला क्या चीज है इसलिए कहते हैं वृत्व में जो वृति तत्व तो रहेगा हम लोग ये अब से पहले तक वृतित्व वृतित्व विचार कर रहे थे अब ले आया कि वृत्ति तत्व ये क्या चीज है कहां रहेगा कहा रहे कहेंगे वही जो वृत्तिता में रहेगा वृतित्व वृत्तित्व निष्ठ वृत्ति तत्व घट अनिष्ठ घटत तो, ब्रितितो, तो।, गोटा, गोटा तो इसी प्रकार वृत्तित्व निष्ठा वृत्तित्व हम वृत्तिव को तो वृति तो तत्व करते हैं तो जैसे घटक निष्ठ घटक तो ऐसे वृत्तिव निष्ठ वृत्व होगा शंकर शंकर्यशरायण भगवंतुन गुरा यो व्योग्या लाय